लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये है कि केशव के पास जादुई शक्ति है उसकी नॉवल पढ़कर रीडर्स पागल हो जाते हैं यहाँ तक कि अभी तक उसकी जो बुक पब्लिश भी नहीं हुई उसे भी पढ़कर मेहता ने चार लोगों का खून कर डाला विक्रांत इन सब चीजों के बारे में बड़े ध्यान से सोचे जा रहा था और साथ ही वो खुद से सवाल भी किए जा रहा था क्या केशव पंडित सिर्फ एक राइटर है या कुछ और ही खेल चल रहा है केशव पंडित के केस के बारे में अब तक जो जानकारी विक्रांत के पास थी उसके अकॉर्डिंग केशव की वाइफ किरण बिल्कुल भी मेहता की तरह नहीं थी वो अपनी लाइफ में बेहद खुश थी उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी नहीं थी ना किसी तरह का डिप्रेशन ना किसी से लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी फिर भी उसने ऐसा क्यों किया ये समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा था हर्षद ने फिर अपना सिर खुजाते हुए एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके कहने का मतलब ये है की केशव पंडित ने किरण का मर्डर किया लेकिन क्यों क्यों करेगा मर्डर और अब तो सब क्लियर हो चुका है इस वक्त विक्रांत भी काफी मेहता का अरेस्ट होना फिर ये उठा था इससे पहले वो कॉन्फिडेंट था लेकिन अब बिल्कुल कन्फ्यूज हो चुका था हालांकि विक्रांत ने फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए ये याद दिलाने की कोशिश की कि उसने अब तक कई सारे बड़े बड़े क्राइम केसेज सोल्व किए और इतने केस सॉल्व करने का अनुभव बेकार नहीं जाने वाला उसे खुद के ऊपर यकीन था कि कुछ भी हो वो इस केस की सच्चाई जरूर सबके सामने ला कर रखेगा तो फिर पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब आखिर चल क्या रहा है विक्रांत तुरंत ही व्हाइट बोर्ड के खाली वाले भाग की तरफ चल पड़ा और फिर उसने वहाँ पर नोट करना शुरू कर दिया फिर उसने व्हाइट बोर्ड पर लिखते हुए हर्षित और अनुष्का ऐसी कहा हम लोग इस टाइम इतने कन्फ्यूज क्यों है इस रिकॉर्डिंग की वजह से न तो अभी हमें इस रिकॉर्डिंग का ओरिजिन चेक करना है फिर उसने अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा अनुष्का तुम प्लीज इस रिकॉर्डिंग को ले जाकर केशव को सुनाओ और उस टाइम उसके रिएक्शन को नोट करना बल्कि मैं तो कहूंगा रिएक्शन रिकॉर्ड करते रहना ओके अनुष्का ने जवाब दिया उसकी आवाज कन्फ्यूजन से भरी हुई थी विक्रांत ने फिर हर्षित की तरफ देखते हुए कहा हर्षित तुम जरा किरण की कोई भी रिकॉर्डिंग वीडियो या वॉइस रिकॉर्डिंग ढूंढने की कोशिश करो और फिर इस रिकॉर्डिंग की आवाज को उसके साथ कंपेयर करके देखो हमें बिल्कुल कन्फर्म करना है कि ये रिकॉर्डिंग किरण पंडित की ही है हर्षित ने भी फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा विक्रांत अभी भी व्हाइट बोर्ड पर लिखे जा रहा था और फिर उसने बीच में ही हर्षित से कहा और हाँ अच्छा तुम ये चेक कर सकते हो क्या की के किरण पंडित की रिकॉर्डिंग से कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है हर्षित ने इस पर अपना सिर हिलाते हुए कहा करना उतना मुश्किल नहीं है लेकिन मुझे इसके लिए ऑरिजिनल रिकॉर्डिंग चाहिए होगी अनुष्का ने फिर जवाब दिया ओ बस आ ही रही होगी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा दो घंटे में तुम्हें ओरिजिनल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी फिर विक्रांत ने कहा अच्छा तो फॉरेंसिक टीम को रेडी रहने के लिए बोल दो हर्षित रिकॉर्डिंग और बाकी के फिजिकल एविडेंस का ध्यान रखेगा हमें बैग और उसमें मौजूद गोल्डन कार्ड या जो भी सामान है उसकी बहुत ध्यान से टेस्टिंग करवानी है और कार्ड में से फिंगरप्रिंट और डी का सैंपल भी बहुत सावधानी से कलेक्ट कर है ठीक है सर अनुष्का ने जवाब दिया विक्रांत फिर एक मिनट रुककर कर कुछ सोचता रहा और फिर उसने कहा और अनुष्का तुम नैना को प्लीज इन्फॉर्म कर दो कि मैं अभी उसके साथ नहीं जा सकता और उसको ये भी बोल देना कि मेहता के घर पहुंचने पर वहां की पूरी वीडियोग्राफी करवा लेंगे ताकि बाद में मैं वीडियो देख सकूं अनुष्का ने सहमति में अपना सिर हिला दिया तभी विक्रांत ने बेहद सीरियस होते हुए आखिरी बात कही अनुष्का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो तुम्हें करना है तुम अजमेर पुलिस स्टेशन से बात करके सिटी पर्सनल बैंक की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ मुझे उस दिन की पूरी फुटेज चाहिए जब किरण पंडित वहाँ के लॉकर में अपना सामान रखने के लिए गई थी ओके सर अभी बात करती हूँ इतना कहकर अनुष्का ने तुरंत ही अपना फोन निकालकर काम करना शुरू कर दिया इसके बाद विक्रांत पीछे की तरफ घूम व्हाइट बोर्ड आरोप कुछ लिखने लग गया चूँकी अभी उसने केशव के बारे में अपना संदेह जाहिर किया था ऐसे में इस वक्त ऑफिस का माहौल बेहद तनाव वाला और गंभीर सा हो चुका था अनुष्का और हर्षित को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले वो दोनों इस केस को खत्म करने के सिरे पर खड़े थे लेकिन अब फिर से उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ रहा है अचानक से पूरा माहौल बदल चुका था यहां तक कि इस बदलाव को खुद विक्रांत भी अच्छे से महसूस कर रहा था इस समय उसके दिमाग में इतने सारे कन्फ्यूजन और इतने सारे सवाल उठ रहे थे की वो खुद काफी परेशान नजर आ रहा था भले ही आज के दिन उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से पहाड़ को मिला हुआ था लेकिन फिर भी उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे उसने आज कुछ प्रोग्रेस ही नहीं किया है अश्विनी मेहता केशव पंडित किरण पंडित नोवल का प्लॉट और ये रिकॉर्डिंग ये सब चीजें बार बार विक्रांत के दिमाग में आ रही थी और उसे ये एहसास दिला रही थी कि इस पूरी कहानी के पीछे एक छुपी हुई मिस्ट्री है और ये सब चीजें मुझे उस सच्चाई तक पहुंचने से रोक रही है विक्रांत सर रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही है हंड्रेड ओरिजिनल इसमें किरण पंडित की ही आवाज है और रिकॉर्डिंग से किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ भी नहीं हुई है अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है लेकिन फिर भी एक बार मुझे ओरिजिनल रिकॉर्डिंग मिल जाए तो मैं ये कन्फर्म कर दूंगा कुछ ही देर बाद हर्षित ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा उसकी आवाज ने विक्रांत को ख्यालों की दुनिया से निकाल वास्तविकता में ला पटक दिया था विक्रांत चुपचाप अपनी जगह पर खड़े खड़े सिर हिलाता रहा अभी भी वो बड़े ध्यान से व्हाइट बोर्ड में देखे जा रहा था रिजल्ट ठीक वैसा ही था जैसा उसने पहले से ही उम्मीद कर रखा था वो कुछ देर के लिए सोचता रहा और फिर बोल पड़ा हर्षित तुम्हें किरण की कन्फेशन को वर्ड बाय वर्ड सुनकर उसे नोट करना है और फिर उसे प्रोजेक्टर से बड़े स्क्रीन पर दिखाना है मैं उसके एक-एक वर्ड को ध्यान से देखना चाहता हूँ हर्षित ने जवाब दिया और फिर तुरंत ही वो इस काम को पूरा करने में लग गया ठीक इसी समय विक्रांत के फोन में मैसेज आने का नोटिफिकेशन आया विक्रांत ने इसे चेक किया तो पता चला की अनुष्का ने उसके पास एक वीडियो लिंक भेजा हुआ था अनुष्का ने जब किरण की रिकॉर्डिंग को केशव के आगे प्ले किया था तो चुपके से उसके रिएक्शन को भी रिकॉर्ड कर लिया था विक्रांत ने जैसा अनुष्का से कहा था उसने ठीक वैसा ही किया और उसने बिल्कुल रियल टाइम रिकॉर्डिंग को देखने के लिए केशव बड़े ध्यान से किरण की रिकॉर्डिंग को सुन रहा था उसकी भुआएं उठी हुई थी और चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन देखने को मिल रहे थे जाहिर है कि वो इस रिकॉर्डिंग में अपनी पत्नी की बात सुनकर काफी कन्फ्यूजन में नजर आ रहा था हालांकि जब उसने पूरी रिकॉर्डिंग सुन ली तब वो काफी एक्साइटेड हो उठा था उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे ऐसा लग रहा था कि उसने अभी जो कुछ भी अपने कानों से सुना था उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था